کی سلطنت. ایک وقت کا قصہ ہے ایک دور دراز ملک میں ایک بہت ہی احمق بادشاہ اپنی ہیمانند مانند احمق وزیروں کے ساتھ حکومت کرتا تھا حضور ہم ایسا قانون کیوں نہیں آیا کرتے کہ ہر مرتبہ جب آپ کو نیند نہ آئے تب اس سلطنت میں ہر کسی کو آپ کے رئیے لوری گانی ہوگی کتنا اہم کانا خیال ہے سب لوگوں کی آواز اچھی نہیں ہوتی معلوم ہے کیا ہو اگر ایک خراب یا میری نیند اور بھی دشوار کر دے حضور اعلیٰ لوگ شکایت کر کی ہیں کہ پینا بہت مہنگا ہو گیا ہے صرف دولت مندی اس کا خرچ اٹھا سکتے ہیں یا خدا آپ کا کیا مشورہ ہے एरा मशवरा है कि हम तमाम खाने की चीजें सिर्फ एक सिक्के में मोहिया कराएं। बहुत उम्दा मशवरा है, हाँ। चलो ये कानून बना दे। और बताइए, और आपको क्या कहना है? बादशाह सलामत। मैं कहना चाहूंगा कि आप दूसरे बादशाहों से कई ज़्यादा अज़ीम हैं। <laughs> मुझे ऐसी बात बताओ जो मुझे नहीं मालूम हो। <laughs> خیر، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو اس طرح سے حکومت نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ ایک معمولی بادشاہ کرتا ہے تو ہم کیوں نہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر دیں؟ اوووو یقینا مجھے یہ تجویز پسند آئی اور فوراں سے پیش تر اسے قانون بنا دیا گیا اور تمام لوگ اسی سے پریشان تھے کہ اگر وہ بادشاہ کے حکم کی مخالفت کریں گے تو وہ انہیں سخت سزا دے گا तो कारोबार रात के वक्त खुलते और जल्दी ही लोग इस नई रिवायत के आदी हो गए। तमाम लोग यहां तक कि जानवर भी दिन के वक्त सोते। एक दोपहर एक फकीर अपने शागिद के साथ सल्तनत में आया। वो किसी को भी बाहर ना देखकर बहुत हैरतज़ादा हो गया। अजीब बात है। दिन पूरे शवाब पर है और कोई भी बाहर स पर मुझे दरअसल इस वक्त नाश्ता खाने की तलब हो रही है। ए, खाने के अलावा किसी और शहर के बारे में सोचो समझे। वो इधर उधर चहल कदमी करते रहे, जब तक कि आखिर में अंधेरा होना शुरू नहीं हो गया। और आखिर में वो बहुत हैरान हो गए लोगों को अपने घरों से बाहर आते देखकर। यार ये पूरा दिन सो रहे थे कितनी उसने देखा जब लोग अपने काम में आम दिनों की तरह मशगूल थे ओ खाने की दुकान खुली है उस्ताद क्या मैं ओ बस पहले यही करो फकीर को उसमें ज्यादा दिलचस्पी थी जिस तरीके से सल्तनत चल रही थी मुझे ये बताइए मोहतरमा यह सल्तनत रात में क्यों चलती है और दिन में बंद रहती है अब मैं हमारा बाशाह एक अहमक है जो अहमको वाला कानून बनाता है जो उस औरत ने कहा उस पर फकीर ने संजीदगी से तवजो दी उस्ताद देखो मुझे यह सब केले केकस और सैंडविचस बहुत सस्ते में मिले हैं यह सब कुछ चाहे जो भी हो उसकी कीमत सिर्फ एक सिक्का है चलो उस्ताद यहीं ठहर जाए मेरे खयाल से अहमक बादशाह का य एक और अहमकाना कानून है हमें यहां से फ़ौरन रुखसत होना चाहिए समझे फकीर ने अपने शागिर्द को बहुत समझाने की कोशिश की, जो सिर्फ सस्ते खाने के लिए रुकना चाहता था। तो ठीक है, रुको अगर तुम चाहते हो तो, पर मैं जा रहा हूँ। शागिर्द सल्तनत में रुका और जल्दी ही उन तौर तरीकों का आदि हो गया। वो जितना खाना खा सकता था पेट भर खाता और कुछ ही अरसे बाद वो बहुत उस्ताद इस जगह के बारे में बहुत गलत थे। एक दिन एक चोर घर में चोरी करने गया, पर जब वो बचकर भाग रहा था, घर की दीवार गिर गई और जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। चोर का भाई बादशाह के पास गया। हुजूर आला, मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ। मेरा भाई अपना काम कर रहा था, जब एक दी कारोबारी को तलब किया गया और वो बहुत हैरत में पड़ गया और महल में आया। ये शख्स कहता है कि वो तुम्हारी दीवार थी जिससे इसका भाई जख्मी हुआ। क्या ये सच है? जी हुजूर याला, दीवार मेरे वालिद के वक्त बनाई गई थी। वो चोर के ऊपर ढह गई और मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सका। जो भी हो, तुम्� کیا؟ کیا اس شخص کو سزا نہیں ملنی چاہیے جس نے دیوار تعمیر کی؟ بادشاہ نے اس باری میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ کاروباری نے درست فرمایا تھا اس نے اینٹوں کی مستری کو بلایا جو اب بہت ضعیف ہو گیا تھا کیا تم وہی ہو جس نے دیوار کی تعمیر کی تھی؟ اگر ہاں تو پھر تم ایک بے انسان کو زخمی کرنے کے گناہگار ہو मैंने उस दीवार को बहुत सालों पहले बनाया था। क्या मायने हैं तुम्हारे? खैर अब मुझे याद आया कि मैंने उस दीवार को अच्छी तरह से क्यों नहीं बनाया था? वहाँ एक रकासा थी जो मेरे आसपास चहल कदमी कर रही थी और उसकी पाए की घुंघरूओं की खनक ने मेरी तवज्जो में खलल डाला। ओह, आखिरका� उस रकासा को इसी वक्त मेरे सामने लाया जाए। बेचारी रकासा जो अब ज़हिफ हो गई थी कांपती हुई बादशाह के सामने आई। तुम्हें यहां सजा के लिए लाया गया है इस शख्स की शिकायत पर अपनी पाजेबों से हलल डालने के जुर्म में। दीवार? अब वो दीवार गिर चुकी है और एक शख्स को जख्मी कर चुकी है जो � بادشاہ سلامت میرے خیال سے آپ نے غلط انسان کو پکڑا ہے میں تو بس اس کے راستے پر چل رہی تھی کیونکہ جو سنار جس کے پاس میں آیا جا کرتی تھی اپنے زیوروں کے لیے وہ مجھ سے بہانے بنایا کرتا تھا کیوں؟ یہ مدہ اب اور بھی الستا جا رہا ہے اس سنار کو ابھی اور اسی وقت یہاں لاؤ سنار بادشاہ کے سامنے آیا اور وہ حیران ہو گیا جب اسے ایک شخص کو زخمی کرنے کے الزام میں گنہگار ٹھہرایا گیا خیر क्या तुम्हें इल्म नहीं कि जो तुमने किया है वो गलत है? तुम्हें चोटी से नीचे फेंका जाएगा। रुके, बहरवानी करके मुझे पूरी तफसील समझानी दीजिए। ये सही है कि मैंने इस रकासे को कई मर्तब अपने घर आने पर मजबूर किया, पर ये सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मुझे एक बहुत ही उतावले ताज़ीर के यहाँ उ اسے قید کر لو نہیں، نہیں، وہ میرے والد تھے جنہوں نے دیوار کی ازارش کی تھی، میں نے نہیں حالانکہ بادشاہ کو لگا کہ وہ کاروباری اس بڑی ٹرولی میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا اس نے حکم دیا کہ اس کے قابل شخص کو ڈھونڈا جائے اور جلدی ہی ایک اکیلا ایسا شخص جو اس کے قابل نکلا، वो था बेचारा मोटा शागिर्द। वो उसे बादशाह के दरबार में ले गए और उसे सारी बातें तफसील से बताई गईं। वो खौफ खौफजदा हो गया। उसने फकीर को पुकारना शुरू कर दिया। उस्ताद, उस्ताद! उसी पल यका यक फकीर वहां नुमायह हुआ। सब लोग हैरत में पड़ गए। आखिर मसला क्या है? मुझे बताओगे? बेचारी शा� बादशाह सलामत आप कहिए क्या मैं अपने शागिर्द की जगह ले सकता हूँ? शागिर्द फ़ौरन समझ गया कि उसका उस्ताद क्या करना चाहता है। नहीं बादशाह सलामत मुझे फेंको पहले मुझे चुना गया था। क्या तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरी ख़ा़हिश के ख़िलाफ़ जाने की? वो दोनों झगड़ने लगे और बाद बच्चा सलामत आपको इल्म नहीं मगरीब की चोटियां असल में बहुत खास मुकाम हैं अगर वहां से किसी को फेंक दिया जाता है तो वहां के पहाड़ों की तिलिस्मी परियां उस शख्स को अपनी आगोश में ले लेती हैं जो उसकी सारी मुरादे पूरी करती हैं बहुत बेअंतहा दौलत और कुवत देती हैं उसे पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए बादशाह बहुत हैरतजदा हुआ। वो नहीं चाहता था कि इन दोनों में से किसी को भी परियों की बरकत मिले। तो उसने फकीर को हुक्म दिया कि वो उसे और उसके वजीरों को चोटी से नीचे फेंक दे। तुम समझते हो कि मैं इतना अहमखून कि सारा फायदा तुम्हें ही हड़प लेने दूँ? बिल्कुल नहीं। ये मैं होऊँगा � <laughs> खैर अगर यही हुक्म है आपका बादशाह सलामत तो तमील हो। बाद में बादशाह और उसके वजीरों को पहाड़ की चोटी पर लाया गया और उन्हें ट्रॉली में बिठाया गया। फकीर ने ट्रॉली को धक्का दिया और बादशाह की एक जोरदार चीख निकली। जब वो चोटी से लड़क रहे थे तो उसने पुकारा। इ मैंने अपना इर और चोटी से लुढ़कते हुए वो एक जाल में गिरे जिसे पहले से ही फकीर ने लगाया था वहाँ वो जाल में फंसे थे एक समंदर से बाहर निकाली हुई मछलियों की तरह पर यहां कहां है क्या मुरादे पूरी करने वाली कोई परियां नहीं हैं आप सचमुच एक बहुत ही अहमक बादशाह हैं जो ऐसी अहमकाना बातों पर यकीन करता हो और इसी तरह यही बेवकूफियां करते हुए इस दौरान तुमने इस मुल्क पर अहमकाना हुकूमत की कोई बात नहीं अब हमें यहां से रुखसत होना चाहिए नहीं रुको हमने बहुत ही खता की है जब मैं हुकूमत में था मैंने उन अहमकाना फैसलों के बारे में नहीं सोचा जो मैंने किए हम हकीकत में बहुत ही अहमत बने रहे मेहरबानी करके हमें बचा लो बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फकीर ने उसे महफूज ऊपर खींच लिया तुम बहुत ही तानिशमंद हो और तुम्हें हुकूमत करने का इल्म है मेरी तमन्ना है कि आप और आपका शागिर्द सल्तनत के नए हुकुमरान बनें शागिर्द फौरन र سلطنت کی ریایہ کو اپنے نئے حکمران کی خبر سن کر بہت مسررت ہوئی اور سب لوگ خوش تھے سب سے کام جو میں کروں وہ ہے اس اہم کانا کانون کا خاتمہ اور دن پھر سے دن ہوگا اور رات رات ہوگی اور اس طرح سلطنت کو پھر سے ماکول بنایا گیا شاگرد نے فقیر کی باتوں کو اندیکھا کرنے کی بیوکوفی کی تھی پر وہ بچا لیا گیا تھا اور اس نے دور اندیشی کا استعمال کرنا سیک لیا تھا